मंगलाचरण श्रीरामकृष्णस्त्रदशाशेषा भावसगन रूप निस्यमद गोचर चेत नेति तम नमा देवरामकृष्णीश जो परब्रह्म स्वरूप है जिनकी सत्ता से प्रत्येक वस्तु का आदि मध्य और अंत प्रकट हो जाता है जो सटविकारों से रहित है मनवाणी की समझ से परे हैं नित्य सत्य स्वरूप हैं जिन्हें छोड़कर अन्य दूसरा पदार्थ ही नहीं है जो नेति नेति इस वेतवाक्य की सहायता से चिंतनी है उन देवाधिदेव भगवान श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ आतिदेयरम सुरारी दैत्यनाशक साधु श्रेष्ठ काम दुहार हक स्वात्म तत्व युगे युगे चर्शिता देवदेव राम कृष्ण मीश्वर अदिति की संतान देवताओं का भय हरण करने वाले दैत्य दैत्यकुल के विनाशक साधु संत और भले लोगों के अभिष्ठदाता पृथ्वी के गुरु पाप भार को हरण करने वाले अपने स्वरूप और तत्व को युग युग में भक्तों के समीप प्रकट करने वाले उन देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ सर्वभूत सर्ग कर्म सूत्रबंध कारण ज्ञान कर्म पाप पुण्य तारतम्य साधनम बद्धिवास साक्षी सर्व कर्म भाषण तम नवामी देव देव राम कृष्ण मीश्वरम जिन्होंने अखिल प्राणिमात्र को कर्म सूत्र में बांध रखा है ज्ञान कर्म और पाप पुण्य के तारतम्य का जो विधान करते हैं मनुष्य के बुद्धि हृदय रूपी घर में जो निवास करते हैं जो निर्लिप्त साक्षी स्वरूप से रहते हुए भी समस्त कर्मों के प्रेरक हैं उन परम देव भगवान श्री राम कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ सर्वजीव पापनाश कारण भवेश्वरम स्वीकृत गर्भवास देवधान नेतृषम जो सब जीवों के पाप नाशन में कारणभूत विश्वेश्वर होकर भी जीवों के प्रति करुणान्वित होकर जिन्होंने स्वेच्छा से गर्भवास और इस प्रकार का देह बंधन स्वीकार किया जिन्होंने दिव्य जीवन यापन करके उसमें बहुविध बहुविध्वरी लीलाएं प्रकट की उन्हें श्री राम कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ ग्री सुन मातृ रूप शक्ति भाव भावुक ज्ञान भक्ति भुक्त मुक्ति शुद्ध बुद्धिदायकम तम देव देवदेव राम कृष्ण ईश्वरम मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को जी समि से देखते थे जिनके मन से त्याज्य और ग्राही बुद्धि का विलोप हो गया था स्त्री मास्त्र में जो सदा जगन्माता की महाशक्ति का अनुभव करते थे ज्ञान भक्ति भुक्ति अहलौकिक और पारलोकीक सुख मुक्ति और शुद्ध बुद्धि प्रदान करने वाले उन्हीं भगवान श्री को मैं प्रणाम करता ते सिर्व संप्रदाय तम नमा देव देव राम कृष्ण मीश्वर सब धर्म द्वारा जिस एक सत्य वस्तु का ज्ञान होता है उसी परम तत्व के निर्देशक सब संप्रदायों की साधना में सिद्ध होकर भी संपूर्णतया सांप्रदायिकता विहित विरहित सकल शास्त्रों के मर्मदर्शी निरक्षर होकर भी सर्वज्ञ ऐसे उन देवासिदेव भगवान श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ